ही हम कुंडल जागृत होने पर न रह जाएंगे सब कुछ बदलेगा सब कुछ हमारे संबंध हमारी वृत्तियां हमारा संसार हमने कल तक जो जाना था वो सब बदलेगा। उस सब के बदलने का ही खतरा है लेकिन अगर कोयले को हीरा बनना हो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 नदी बचेगी नहीं और खतरे का मतलब क्या होता है खतरे का मतलब होता है मिटना तो जिनकी मिटने की तैयारी है वे भी केवल परमात्मा की तरफ यात्रा करते हैं मौत इस बुरी तरह नहीं मिटाती जिस बुरी तरह ध्यान मिटा देगा क्योंकि मौत तो सिर्फ एक शरीर से छुड़ाती है और दूसरे शरीर से जुड़ा देती है। आप नहीं बदलते मौत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 लेकिन कोयला जब तक कोयला है तब तक तो उसे डर है कि कहीं खो न जाऊ और नदी जब तक नदी है तब तक भय भीत है की कहीं खो न जाऊ उसे क्या पता कि सागर से मिलके कोई भी नहीं सागर हो जाएगी वही खतरा आदमी को और वे मित्र पूछते हैं कि फिर खतरा हो तो खतरा उठाया भी क्यों जाए ये भी थोड़ा समझना लेना जरूरी है जितना खतरा उठाते हैं हम उतने ही जीवित और जितना खतरे से व्यय होते हैं उतने ही मरे हुए असल में मरे को हुए को कोई खतरा नहीं होता एक तो बड़ा खतरा ये नहीं होता कि मरा हुआ मर नहीं सकता है जीवित जो है वो सकता है और जितना ज्यादा जीवित है उतनी ही तीव्रता से मर एक पत्थर पड़ा है और पास में एक फूल है पत्थर कह सकता है फूल से भी पूना समझ क्यों खतरा उठाता है फूल बनने का क्योंकि सांस ना हो पाए कि और जाए। फूल होने में बड़ा खतरा है पत्थर होने में खतरा नहीं पत्थर सुधे भी पड़ा था सांस जब फूल गिर जाए तब भी वही होगा पत्थर तो ज्यादा खतरा नहीं है क्यूँकी पत्थर तो ज्यादा जीवन है जितना जीवन उतना खतरा है इसलिए जो व्यक्ति जितना जीवन होगा जितना निवृत होगा उतना खतरे में है ध्यान सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि ध्यान सबसे गहरे जीवन की उपलब्धि में ले जाने का बात नहीं वे मित्र पूछते हैं कि खतरा है तो जाए ही क्यों मैं कहता हूं खतरा है इसलिए ही जाए खतरा ना होता तो जाने की बहुत जरूरत है जहां खतरा न हो वहां जाना ही मत क्योंकि वहाँ सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं है जहाँ खतरा हो वहाँ जरूर जाना क्योंकि वहां जीवन की संभावना लेकिन हम सब सुरक्षा के प्रेमी थे, सिक्योरिटी के प्रेमी इनसिक्योरिटी असुरक्षा है खतरा है तो बकते हैं भैवीत हो गिर डरते छिप जाते हैं ऐसे ऐसे हम जीवन खो देते हैं जीवन को बचाने में बहुत लोग जीवन खो देते हैं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 डर लगता है कहीं समाप्त ना हो तो बचाओ सुरक्षा करो दीवार उठाओ किला बनाओ जाओ, अपने को बचा लो सब खतरों से। मैंने सुनी है एक घटना मैंने सुना है की सरकार ने मैं बना लिया और उसने सिर्फ एक ही द्वार रखा था की कहीं कोई खतरा ना हो कोई खिड़की दरवाजों से आ जाए दुश्मन एक ही दरवाजा रखा था सब द्वार दरवाजे बंद कर दिया मकान तो होता था कब्ज बन गई थी एक थोड़ी सी कमी थी एक दरवाजा था उससे भीतर जाके उससे बाहर नहीं निकल उस दरवाजे पर उस उसने हजार सैनिक की छोड़ दिया का संभाग उसे देखने आया उसके महल को सुना उसने कि सुरक्षा का कोई इंतजाम कर दिया है मित्र और ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया है जैसा पहले कभी तो किसी ने भी नहीं किया होगा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 लेकिन सड़क के किनारे बैठा एक बेखारी जोर भवनपति ने पूछा कि पागल को क्यों खतरा तो उस बेखारी ने, तो ने कहा कि मुझे आपके भवन में एक भूल दिखाई दे मैं यहाँ बैठा रहता हूँ ये भवन बन रहा था तब से तब से मैं सोचता हूँ कि कभी मौका मिल जाए आपसे कहने का तो बता दू एक भूख है तो समझाटने का कौन सी भूल उसने कहा जो एक दरवाजा है ये खतरा इससे और कोई भला ना जा सके किसी दिन मौत भीतर चली जाएगी मैं ऐसा करो जो भीतर हो जाओ ये दरवाजा भी बंद कर ईंधन जुड़वा तुम बिल्कुल सुरक्षित हो जाओ फिर मौत भी भीतर ना आ सकती वो सम्राटने का पागल आने की जरूरत ही ना रहेगी क्योंकि तो अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो मैं मर ही गया तो कब्र बन जाएगी तो बिगाड़ने का कब्र तो बन ही गई सिर्फ एक दरवाजे की कमी है तो तुम भी मानते हो उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो ये मकान कब्र हो जाएगा सम्राट ने कहा मानता हूं तो उसने कहा तो जितने दरवाजे बंद हो गए उतनी ही कब्र हो गई एक ही दरवाजा हो गया उस भिखारी ने कहा कभी हम भी मकान में छिपके रहते थे फिर हमने देखा कि छिपके रहना या नहीं मरना और जैसा तुम कहते हो अगर एक दरवाजा और बंद करेंगे तो कब्र हो जाएगी तो मैंने अपनी सब दीवारे भी गिरवा दी अब मैं खुले आकाश के नीचे रह रहा हूं अब जैसा तुम कहते हो सब बंद होने से मौत हो जाएगी सब खुले होने से जीवन हो गया मैं तुमसे कहता हूँ कि सब खुले होने से जीवन हो गया खतरा बहुत है। लेकिन सब जीवन हो खतरा है इसीलिए निमंत्रण इसलिए जय और खतरा खोले को है गिरे को है खतरा नदी को है सागर को है खतरा आपको आपके भीतर जो परमात्मा उसको है उसको अपने को बचाना है तो परमात्मा को खोना पड़ता और परमात्मा को पाना है तो अपने को पाना। जीसस से किसी ने एक राज के पूछा था कि मैं क्या उस ईश्वर को पा सकू जिसकी तुम बात करते हो तो जीसस ने कहा तुम कुछ और मत करो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 तो कभी कभी किन्हीं केंद्रों पर अवरोध हो जाता है नुकसान तो उसके नुकसान का कारण क्या है? और गति देने का उपाय क्या है कारण कुछ और नहीं सिर्फ एक है कि हम पूरी शक्ति से नहीं पुकारते पूरी शक्ति से नहीं चलाते हम सदा ही अधूरे हैं और आंशिक है। हम कुछ भी करते हैं तो आधा आधे ही हा अर्ध हम कुछ भी पूरा नहीं कर पा बस इसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं अगर हम पूरा कर पाए तो कोई बाधा नहीं लेकिन हमारे पूरे जीवन में सब कुछ आदत रहने की आदत है हम प्रेम भी करते हैं जो आदत और जिसे प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं। बहुत अजीब सा मालूम कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे घृणा भी करते हैं और जिसे हम प्रेम करते हैं और जिसके लिए जीते हैं उसे हम कभी मार डालना नहीं कर ऐसा प्रेमी खोजना कठिन है जिसने अपनी प्रेसी की मरने का विचार न किया ऐसा हमारा मन आधा और विपरीत आधा चल रहा है जैसे हमारे शरीर में बाया और दाया पैर है वो दोनों एक ही तरफ चलते हैं लेकिन हमारे मन के बाएं दाएं पैर उल्टे चलते हैं वही हमारा तनाव है हमारे जीवन की अशांति क्या है कि हम हर जगह आते हैं अब एक युवक मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मुझे 20 साल से आत्महत्या करने का विचार चल रहा है तो मैंने कहा पागल करके नहीं लेते 20 साल बहुत लंबा होता 20 साल से आत्महत्या का विचार कर रहे हो तो कब करोगे मर जाओगे पहले ही फिर करोगे वो बहुत चौका है उसने कहा आप क्या मैं तो आया था कि आप मुझे समझाएंगे कि आप क्या मत करो मैंने कहा मुझे समझाने की जरूरत 20 साल से तुम कर ही नहीं रहे हो तो उसने कहा जिसके पास भी मर गया वही मुझे समझाता है कि ऐसा कभी मत कर मैंने कहा उन समझाने वालों की वजह से ही न तो तुम जी पा रहे हो और न तुम मर पा रहे हो आगे आ रहे हो या तो मरो या जी जीना हो तो फिर आत्महत्या कर ख्याल छोड़ो और जी लो और मरना हो तो मर जाओ जीने का ख्याल छोड़ो वो दो तीन दिन मेरे पास रोज मैं उससे यही कहता था कि अब तू जीवन का ख्याल मत कर जब 20 साल से रहा है मरने का तो मर ही उससे उस उसने मुझसे कहा कैसी बातें कर रहे हैं मैं जीना चाहता हूं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 हम कुछ भी पूरे नहीं हो पाते और आश्चर्य है कि अगर हम पूरे भी शत्रु हो तो आधारमित रहने से ज्यादा आनंददाई असल में पूरा होना कुछ भी आनंददाई है क्योंकि जब भी व्यक्तित्व पूरा का पूरा उतरता है तो व्यक्तित्व में सोई हुई सारी शक्तियां शांत हो जाती और जब व्यक्तित्व आपस में बढ़ जाता है स्प्लिट हो जाता है दो टुकड़े हो जाते हैं तो हम आपस में भीतर ही लड़ते रहते हैं अब जैसे कुंडली जागृत न हो बीच में अटक जाए तो उसका केवल एक मतलब है कि आपके भीतर जगाने का भी ख्याल है और जग जाए इसका डर है आप चले भी जा रहे हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में प्रवेश की हिम्मत भी नहीं दोनों काम कर रहे हैं आप ध्यान की तैयारी भी कर रहे हैं और ध्यान में उतरने ध्यान में छलान लगाने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे तैरने का मन है नदी के किनारे पहुंच गए तरफ पर खड़े हो तो सोच गए तैरना भी चाहते हैं पानी में भी नहीं उतरना चाहते इरादा कुछ ऐसा है कि कहीं कमरे में गद्दा थकिया लगा के उसमें लेट के आर तरफड़ा तैरने का मजा मिल जाए तो लेट नहीं पर गे तक पर तैरने का मजा नहीं मिल तैरने का मजा तो खतरे के साथ जुड़ा है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 वो तो एक क्षण में भी पार कर सकती है पूरी यात्रा वो तो वर्षों भी लग सकते हैं हमारे अभुरमन की बात तो अगर हमारा मन पूरा हो तो अभी एक क्षण में ही सब हो सकता है कहीं भी रुके और तो समझना कि हम पूरे नहीं हैं तो पूरा सांस लेना और शक्ति लगा और शक्ति का अनंत अनंत सामान हमारे बीकर है हमने कभी किसी काम में कोई बड़ी शांति नहीं करा हम सब ऊपर ऊपर जीते हैं। हमने अपनी जड़ों को कभी पुकारा ही नहीं। इसलिए बात इसीलिए बाधा बांधना और ध्यान है और कोई बाधा नहीं कोई समाधान जीवन में जब बचा होता है धूप क्या जन्म सही होती है प्रभु की क्या जन्म के दशमी होता है पूछते कि जन्म के साथ ही भूख होती है नींद होती है प्यास होती है लेकिन प्रभु की प्यास तो नहीं होती इस बात को थोड़ा समझना प्यास तो प्रभु की भी जन्म के साथ ही होती है लेकिन पहचानने में बड़ा समय लगता है जिस उदाहरण के लिए बच्चे सभी सेक्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन पहचान में 14 साल अच्छा काम की सेक्स की भूख तो जन्म के साथ ही होगी लेकिन 14-15 साल अच्छा उसकी पहचान आने और पहचान आने में 14-15 साल क्यों लग जाते हैं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 लेकिन आप कहेंगे अपने आप क्यों नहीं होता कभी कभी अपने आप होता है लेकिन इसे समझ लें मनुष्य के विकास में कुछ चीजें पहले व्यक्तियों को होगी फिर समूह को होगी जिसे उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता है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 कि जो प्यास है वो जाग नहीं पाएगी फिर कुछ लोगों को जाग अभी भी सुगंध मनुष्यों में बहुत कम लोगों को ही अर्थ अच्छा बहुत कम लोग। अभी सारे लोगों में सुगंध की इंद्री पूरी तरह जाग नहीं पाई और जितनी विकसित कोमें हैं उतनी ज्यादा जाग गई जितनी अविकसित कोमें हैं उतनी कम जाग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 अरस्तू के जमाने तक यूनान में लोगों को तीन रंगों का ही बोध होता बाकी रंगों का कोई बोध नहीं फिर धीरे धीरे बाकी रंग दिखाई पडने शुरू किया और अभी भी जितने रंग हमें दिखाई पड़ते हैं उतने ही रंग हैं ऐसा मत समझ लेना तो रंग और भी हैं लेकिन अभी बोध नहीं चलता इसलिए कभी एलएसडी एस डीन या भंग या गांजा के प्रभाव में बहुत से और रंग दिखाई पड़ने शुरू हो गए थे जो हमने कभी भी नहीं देखे और रंग है आने उन रंगों का और भी धीरे धीरे जा रहा है अभी भी बहुत लोग हैं जो कलर दिलाई है यहां अगर हजार मीटर आए हों तो कम से कम 50 आदमी ऐसे निकल आएंगे जो किसी रंग के प्रति अंधे उनको खुद पता नहीं होगा उनको ख्याल नहीं कुछ लोगों को हरे और पीले रंग में कोई फर्क नहीं दिखाई पा साधारण लोगों को नहीं कभी कभी तो बड़े साधारण लोग बनर साह को खुद कोई फर्क पता नहीं चलता हरे और पीले रंग और साठ साल की उम्र तक पता नहीं चला कि तो उसको पता नहीं चलता तो पता चला सातवी वर्षगांठ पर किसी ने सूट वेट किया वो हरे रंग का था टाई देना भूल गया जिसने वेट किया तो बन सब बाजार टाइप खरीदने गया उसने पीले रंग की टाइप खरीदने लगा तो उस दुकानदार ने कहा अच्छा नरे कह रहे बिल्कुल दोनों एक से उस दुकानदार ने कहा एक से आप मजाक नहीं कर रहे क्योंकि बंस तो आमतौर से मजाक करता आप मजाक नहीं कर रहे इन दोनों को एक रंग कह रहे हैं आप ये पीला है यार उसने कहा दोनों हरे हैं पीला है यानी तब बनसा ने आपकी जांच करवाई तो पता चला पीला रंग उसे दिखाई नहीं पड़ता पीले रंग के प्रति वो आंधा है एक जमाना था कि पीला रंग किसी को दिखाई नहीं पड़ता पीला रंग मनुष्य विचेतना में नया बहुत से रंग नए आए मनुष्य संगीत सभी को अर्थपूर्ण नहीं कुछ को अर्थपूर्ण उसकी बारीकियों में कुछ लोगों को बनी रहना कुछ के लिए सिर्फ सिर्फ बीतना अभी उनके लिए स्वर का बहुत गहरा नहीं हुआ अभी मनुष्य जाति के लिए संगीत सामूहिक अनुभव नहीं बना और परमात्मा तो बहुत ही दूर आखिरी अतन्द्रिय अनुभव है इसलिए बहुत थोड़े से लोग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 जग नहीं पाती सब तरफ से दमन हो जाता और जो हमने दुनिया बनाई है उस दुनिया में हमने परमात्मा को जगह नहीं छोड़ी क्योंकि जैसा मैंने कहा बड़ा खतरनाक है परमात्मा को जगह छोड़ना हमने वो जगह नहीं छोड़ी पत्नी डरती कि कहीं पति के जीवन में परमात्मा आ जाए क्योंकि परमात्मा आने से पति तिरहित पत्नी तिरोहित धीर हो पति डरता है पत्नी के जीवन में परमात्मा न जाए क्यूँकी अगर परमात्मा आ गया तो पति परमात्मा का क्या होगा परमात्मा कहा जाए जगह हो? हमने जो दुनिया बनाई है उसमें परमात्मा को जगह नहीं रखी और परमात्मा वहां डिस्टर्बिंग साबित होगा अगर वहां आता है तो वहां गड़बड़ होगी गड़बड़ सुनिश्चित है वहां कुछ ना कुछ अस्त होगा वहां नींद टूटेगी कहीं कुछ होगा कहीं कुछ चीजें बदलनी पड़ेगी हम ठीक वही तो नहीं रह जाएंगे जो हम थे तो इसलिए हमने उसे घर के बाहर छोड़ा लेकिन गह को जग भी न जाए उसकी प्यास इसलिए हमने झूठे परमात्मा अपने घरों में बना लिया कि अगर किसी को जगे भी तो ये रहे भगवान एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है उसकी पूजा करो ताकि असली भगवान की तरफ प्यास न जगी तो ठीक वास नजर आए ये आदमी की सबसे बड़ी कनिंग ने सबसे बड़ी चादर की सबसे बड़ा सड़य परमात्मा के खिलाफ जो बड़े से बड़ा संयंत्र है वो आदमी के बनाए हुए परमात्मा हैं। इनकी वजह से जो प्यास उसकी खोज में जाती वो उसकी खोज में न जाके मंदिरों मस्जिदों के आसपास बैठने लगती जहां कुछ भी नहीं और जब वहां कुछ भी नहीं मिलता तो आदमी को लगता है कि इससे तो अपना वो घर ही बैठकर मस्जिद मस्जिद में क्या रखा हुआ तो मंदिर मस्जिद हो आता है घर लौट उसे पता नहीं कि मंजर मस्जिद बहुत धोखे की ईजाद मैंने तो सुना है कि एक दिन सैदान ने लौट के अपनी को कहा घर मैं बिल्कुल बेकार होगा और मुझे कोई काम नहीं रहा। भी नोत हैरान हुई जैसी कि पत्नियां हैरान होती हैं अगर कोई बेकार हो जाए उसकी पत्नी ने कहा आप और बेकार है लेकिन आप कैसे बेकार हो गए आपका काम तो शाश्वत है लोगों को बिगाड़ने का काम तो सदा चलेगा इस बंद तो होने वाला नहीं है। ये कैसे बंद हो गए आप कैसे बेकार हो गए तो सतान ने कहा मैं बेकार बड़ी मुश्किल से हो गया बड़े अजीब ढंग से हो गए अब मेरा जो काम था वो मंदिर और मस्जिद बंदित और पुजारी कर दे मेरी कोई जरूरत नहीं अगर भगवान से लोगों को भटका जाता अब भगवान की तरफ कोई जाता ही नहीं बीच में मंदिर खड़े हो वहीं भटक जाता है हम तक कोई आता नहीं मौका कि हम भगवान से भटकाए परमात्मा की प्यास और बचपन से ही हम परमात्मा के संबंध को सिखाना शुरू कर देते जानने के पहले ये भ्रम पैदा होता है कि जान भी हर आदमी परमात्मा को जानता प्यास पैदा ही नहीं, नहीं हो पाती और हम पानी पिला देते उससे ऊप पैदा हो जाती है और प्रगा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 हमने जो व्यवस्था की है वो ईश्वर गिर की इसलिए प्यास बड़ी मुश्किल हो गई और अगर कभी उठती तो आदमी फौरन पागल मालूम हो गया तत्काल पता चलता है कि आदमी पागल हो गया क्योंकि वो हम सबसे भिन्न हो जाते है। वो और ढंग से जीत लगता वो और ढंग से श्वास लेने लगता सब उसका तौर तरीका बदल गया वो हमारे बीच का आदमी नहीं रह जाता वो स्ट्रेंजर हो जाता वो अजनबी हो जाती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 कुरेती है जगह जगह से छेकती लेकिन हम उसको भी, फिर अपने कान में और जोर से लग जाते, ताकि आवाज सुनाई सुनाईने पड़े धन कमाने वाला और जोर से कमाने लगता है और जोर से कमाने लगता है यश की दौड़ वाला और तेजी से दौड़ने लगता है और मैं काम बंद कर लेता कि सुनाई सुनाईने पड़े कि कुछ भी नहीं मिला हमारा सारा कथा इंसान व्यास को जगने से जुड़ता है एक दिन जरूर पृथ्वी पर ऐसा होगा कि जैसे बच्चे भूख और प्यास लेके और सेक्स और यौन लेके पैदा होते हैं ऐसे ही वे डिवाइन परमात्मा की प्यास लेकर पैदा होते हैं मानव वो दुनिया कभी बन सकती बनाने जैसी कौन बनाए उसे बहुत प्यासे लोग जो परमात्मा को खोजते हैं उस दुनिया को बना सकते हैं